चतुर्थ प्रकरण द्वैत विवेक प्रकरणम् टीकाकार मंगलाचरण करते हैं ना श्री भारती विद्या्य मुनेत पद पदयोजना मै श्री भारतीय नवेक पद योजना क्रियत विवेक पद योजना पद व्याख्या में करता हूँ श्री भारतीयुनस्वरोनों को नमस्कार करके चिकीर्सित अस्य चिकीर्षित ग्रंथ निष्प्रुभ पेत्वास्मरल मंगल आचरण अच्छा सिद्धवत्तरभ चिकीर्षित जो रचना करना चाहते ग्रंथ ग्रंथ ही वर्णन चाहते ग्रंथकार भारतीय भारती विद्यारमी निष्प्रत्युह परिपूर्ण निर्विघ्न विघ्न ध्वंसपूर्वक परिपूर्णाय समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं मंगलाचरण करते हुए मंगलाचरण के अभिलषित देवता तत्वानुस्मरण लक्षणम अभिलषित इष्ट इष्ट देवता के तत्व का चिंतन स्वरूप मंगलाचरण करते हुए अस्य वेदांत प्रकरण ये प्रकरण वेदांत ग्रंथ का वेदांत शास्त्र का ही प्रकरण है शास्त्रे के देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतर स्थित प्रकरण नाम ग्रंथ भेद आहु विपस्थित प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपस्त आहु ये प्रकरण ग्रंथ विशेष को कहते हैं। शास्त्र के एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतरे स्थित शास्त्र के कार्य के अंतर स्थित है ऐसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं तो शास्त्र के अंतर्भुत होने से वेदांत शास्त्र है ब्रह्मसूत्र उसका जो साधन चतुष्टय है उसके प्रकरण का भी वही होगा उसका जो विषय है संबंध है प्रयोजन है शास्त्र का प्रकरण का भी वही है वेदांत प्रकरण शास्त्र में अनुबंध चतुष्टयम्। शास्त्र के जो चार अनुबंध है वही अनुबंध को सिद्धवत सिद्ध जैसे करके और अनुबंध कहते नहीं ग्रंथ के प्रकरण के लिए इसमें पंचोदश प्रकरण में प्रत्येक एक एक, -एक प्रकरण एक एक के प्रकरण ग्रंथ है तो शास्त्र में जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय प्रत्येक प्रकरण का है क्योंकि शास्त्र का ये प्रकरण है इसलिए प्रत्येक प्रकरण अलग अलग नहीं कहते हैं सिद्ध जैसे मान करके के ग्रंथारंभम ग्रंथारम्भ की प्रतिज्ञा करते हैं विविच्यते सृष्टि द्वैत विविच्यते विवेके विवेके हे हे यो यो भवेत् भवेत् सीन हेयो बंध स्फुटी भवे ईश्वर जीवे नृष्टम द्वैतम विविच्य तो दो प्रकार है एक ईश्वर के द्वारा सृष्ट है और एक जीव के द्वारा ईश्वर जीवे नृष्टम द्वैतम विवेक करके दिखाया जाता है अभी दिखा रहे हैं ईश्वर श्रिष्ट द्वैत क्या है जीव श्रिष्ट द्वित क्या है वो स्पष्ट करके दिखाएंगे विवेक के साथ ही जीवे नो बंध स्फुटी भावे जब विवेक हो जाएगा जीव किस त्याग करना है त्यागे धातु त्या से बनता है त्यागे से कोई बना सकते त्यागे वहा यहा त्याग धातु से हेय हे बन जाएगा आप बता सकते हो नहीं हा धातु आत सूत्र से यत कर देना लघु यत् सूत्र है आगे सूत्र यत आ को ये हो जाएगा हा क्या को हो से ही अगर सार्वधातु का अर्धातु को गुण कर दो है ये बन गया वह त्याग से अचो यत् सूत्र से आ को ये हो जाएगा ही सूत्र से गुण करो हे या। त्याज्य। हे त्याज्य बंधस पुटी कार जीव के द्वारा त्याज्य बंध जो स्पष्ट हो जाएगा जिस बंध को द्वैत को, को त्याग करना है वो स्पष्ट हो जाएगा ईश्वरे कारणोपाधिक अंतरियामीना जीवेना कार्योपाधिक विभाज्य प्रदर्श्यते अनेकम पदार्थे कारण मे अंतनायामी पर्यावाचक जीवनापि कार्य कार्य अहम् जीवहे कार्योपाधिक्यधि कार्योपाधि अहम् अहम प्रत्युपाधिकार्योपाधिजीवेअ अहम प्रत्ययि प्रत्यये अहंकार बालाठंकाउ उत्पादी द्वैत द्वैते जगत सारे जगत द्वैत सदस्य विभिज्यतेभ्य प्रदर्श्यतेभा करके देखा जा रहा है वर्तमानीप्यार्तमान अभी कह रहे हैं वर्तमान प्रयोग क्या विभज्यते प्रदर्श्यते अभी वर्तमान कहने वाले है इसलिए वर्तमान प्रयोग हो जाता है भविष्यत के लिए वर्तमान प्रयोग होता है वर्तमान स्वामी प्याज वर्तमान के स्वामी पे वर्तमानवत प्रयोग होता है ऐसा गच्छा मैं जा रहा हूँ अभी नहीं गया बैठा है अभी जाने वाला फिर कहते ऐसा गच्छा वर्तमान प्रयोग होता है इसी प्रकार यह विभिच्य प्रदर्श्य ये वर्तमान प्रयोग किया गया है क्योंकि अभी देखाएंगे भविष्य तो समीप में का परीक्षा विवेक है ये द्वित विवेक क्या जरुरत है द्वैत विवेक किसका कोई प्रयोजन हो तो करो निष्प्रयोजन करना विवेचन करना क्या जरूरत है उसमें दृष्टान का काक है कवा का कितने दांत है बड़े विचार करके लगे विचार चिंतन करने के लिए और जितने दांत हो तो क्या मिलेगा हमको दो हो तीन हो पांच हो पांच दांत आपको लाभ है या तीन दांत लाभ है बताओ काव का काव, काक का दांत पांच हो या सात हो आपको किस में लाभ है कोई नहीं गोश फल नहीं व्यर्थ है, है। जिस प्रकार का दंत परिचय व्यर्थ है इसी प्रकार द्वैत विचार करना क्या मिलेगा उसे निष्प्रयोजन है ये निष्प्रय जनता का भारण करते हैं व्यर्थ नहीं है क्यों व्यर्थ नहीं विवेक सती जीवे भवे विवेक के सती विवेक करने, करने पर त्याज्य हो जाएगा विवेक करने पर त्याज स्पष्ट होगा विवेके सती विवेके सतीवेचने कृत सती ना ना बंधो द्वैतम विवेके सति द्वैत अलग है द्वैत अलग है दोनों का विवेचन करके विवेक पृथक ज्ञान हो जाएगा तो जीवेश विवेचन सति विवेक सती का अर्थ जीवसृष्ट अलग ईश्वर श्रेष्ठ द्वेत अलग ये दोनों द्वैत का विवेचन करने पर जीवन हेय जीव क्या है कार्योपाधिक का जीव है पूर्व तेना परित्याज्य परित्याज्य बंध है देता है, देता है बंध हेतु द्वैत है द्वैत हेतु बंध हेतु को बंध सदस्य कहा द्वैत ही बंधन का हेतु है, है ये बंध हेतु द्वैत स्पष्ट हो जाएगा क्या है बंध हेतु है स्पष्टता स्पष्ट हो जाएगा तो बंध हेतु स्पष्ट होने से क्या लाभ है जीवन है या जो बंध हेतु उसका त्याग करना है जो बंध का है तो नहीं उसे कोई आपत्ति नहीं है बंद हेतु द्वैत का त्याग करना है यह निश्चय हो जाएगा वस्तुतः तो तो कौन सा द्वैत बंध है यह निश्चय होने पर उसका त्याग करना है विलेके ननु जीवाना जीवा जगद हेतु वादिनो वर्णय अतः कथम ईश्वरसृष्ट उच्य से जगत इत्याशं यहाँ तक शंका है अध के द्वारा जीव ही जगत का हेतु है ऐसा कुछ लोग कहते हैं जितने कार्य सृष्टि होता है प्राणियों के अदृष्ट से है कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण है पुण्य पाप रूप अध्य है जीवों का ही का कारण है ईश्वर भी जब सृष्टि करता है उसका निमित्त कारण है प्राणियों का अधिष्ट प्राणी के अधिष्ट के द्वारा जीव ही जगत के करता है कुछ लोग कहते हैं तो कर्म कारण है निमित्त कारण है किंतु सृष्टा ईश्वर है में कहा गया है कुछ लोग कहते ईश्वर नहीं मानते मीमा सो और सृष्टि तो वो सृष्टि प्रलय नहीं मानते है और कोई मानेंगे तो कहते जीव के अध्य से ही जगत बन जाएगा अधिष्ट के द्वारा जीव ही जगत का कारण है अदृष्ट के द्वारा जीव ही जगत है तो ऐसे कथन करते हैं तो ईश्वर श्रेष्ट तम कथम उचित जगत फिर ईश्वर के श्रिष्ट जगत से आया जीव कहा तो सारा जगत है और ईश्वर श्रेष्ट जगत कैसे होगा यहाँ तक पर आगे उत्तर देते हैं बहुश्रुति विरोधा चो मुद्दि प्रेत श्वेता स्वतर वाक्यम ताब अर्थ ते बहुत श्रुतियों का विरोध है ईश्वर ही जगत करता है प्राणियों का अधिष्ट निमित्त कारण ते किन्तु कर्ता ईश्वर है ये जो कोई कहते जीव ही हेतु है ये बहुश्रुति विरोधात एकदम चौद्यम आक्षेप उत्थापन संभव नहीं ऐसे शंका नहीं कर सकते है इस अभिप्राय से पहले श्रुति वाक्य को अर्थ से पढ़ते हैं श्वेता श्वेतर वाक्यम श्वेता श्वेतर उपनिषद उसके वाक्य को पढ़ते हैं अर्थ से जैसे श्रुति में कहा गया उस श्रुति को नहीं श्रुति के अर्थ को श्लोक बना करके स्वयं पढ़ते हैं। मायां तो प्रकृति विद्या माईन तो तु प्रकृतिं विद्यां श्वेता तु महेश्वरं गलत पढ़ तु पुस्तक देखे श्वेता श्वेतर पढ़त श्वेता श्वतर है श्वेता श्वेतर पढ़ते कोई गलत पढ़ते क्या है श्वेता स्वतर क्या पढ़े पाठ कोई श्वेता श्वेतर पढ़ते श्वेता स्वतर साखे न माया में तो प्रकृति विध्यात् माया को प्रकृति समझे माया ही प्रकृति है और माया भी कौन है माया नाम तो महेश्वर महान चाहो ईश्वर से तो महान स्यासु ईश्वर कर्मधारय कर्म है किस सूत्र से होगा किस को मालूम है अन्य पदार्थ से कर्मधारय धारे होता है अनेक मन अने पदार्थ बहुगुरी का नाम लो तो अनेक अन्य पदार्थ मन करना सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्य माने ही सूत्र है क्या सूत्र परमोत्तम उत्कृष्ट सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्य माने ही अष्टाधायी सूत्र से देख कर याद करना सन इतने लिख दो सन महत परमोत्तम पूज्य माने मानी सतुष महापुरुष ये महादेव महेश्वर ये सभी इस समास होंगे सन महत अभी तक तो, तो संज्ञा प्रकरण असंधि प्रकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुए समासे क्या बताएंगे संधि प्रकरण क्यों नहीं तैयार किया संधि क्या करना है द्वितीय को हो जाएगा है हाँ? संधि प्रकरण करना है ऐसा नहीं चलेगा नहीं कह क्या करके चलने चलने नहीं आगे द्वितीय तक संधि प्रकरण होना चाहिए जो नहीं के ये त्यौरी हो जाएगा संधि प्रकरण तो मैं समास बताऊंगा समास बताने से कुछ लाभ नहीं कोई ग्रहण नहीं करेंगे अभी इसमें समाना समास में विग्रह होता है एक लौकिक विग्रह एक अलौकिक विग्रह ऐसा मालूम है लौक्य विग्रह नीलम उत्पलम या लौकिक विग्रह क्या है कोई बता सकते हो नीलम च तद उत्पल च इसको कहते लौक्रह इसी प्रकार यहाँ भी होगा महान सुश्वरच ये लौकिक विग्रह है अलौक्य विग्रह होता है महत सु नील सु नीलसु उत्पलसु सन महत परमोत्तम सूत्र से समास हो जाएगा समास होने के बाद उसकी प्रातिपदी की संज्ञा होती है समाशा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु का हो। सुप का बीच में लोप हो जाएगा था दोनों सु महतर सुनो आगे ईश्वर रहा महत ईश्वर होने पर महत्व के का आ होता है आन महत समानाधिकरण जाती है यो लघु में है महत्व के तव का आ होने पर सब महा अग्र हो जाएगा, महेश्वर बनेगा लघु कम पढ़ करके इतने भी नहीं आए समझना चाहिए, समाई स्वतर साखी श्वेताश्वतर श्वेता श्वेताश्वतर साखा वाले कहते माया भी सृष्टि करता है जो माया विशिष्ट है ईश्वर वही सृष्टि करता है माया ठीक है माओपाधिकम ईश्वरं प्रस्तुत अस्मान इति तस्यैव जगतर साखिमाधि ईश्वर प्रस्तुत आरंभ करके अस्मी सृजते विश्व ये मिद्द विश्व सृजते ये ईश्वर से जगत ईश्वरी जगत का सृष्टे श्वेताश्वतर साखि वर्णयती श्वेता स्वतर शाखा वाले कहते हैं माया तो विद्या, समाई सृजति अनुक्रम अनुसंक्रमति ऐतर उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत है उसको अर्थ से पढ़ते क्रम से दिखाते क्रमेण क्रमण प्रदर्शयती अनुसंक्राम क्या क्रमेण प्रदर्शय क्रम से दिखाते हैं आत्मा वग्रे भूत आत्मा स ईक्षत सृ जा संकलना सृज्लोका सीति बहवृचा आत्मा व्यी इदमग्रे अभूत आत्मा ही पहले था श्रुति में अग्रे आसीत आत्मा ही केवल था स इक्षत इति उसने ईक्षण क्या संकल्प क्या सृष्टि करू संकल्पेन लोकान असृजत एतान लोकान असृजत साराथश्वर एतान लोकान संकल्पेन असृजत संकल्प से ही सृष्टि क्या पहले संकल्प करके संकल्प से ही लोक की सृष्टि कर दी ने इति ऋग्वेद वाले वाले कहते हैं से का पढ़ने वाले, आत्मे आत्मा वाईद्रस्य निषत लोका स इम लोका न सृजत वाक्य आत्मा वैद्रसीतिदम नाम अग्रे का सृष्टि के पहले आत्मा वै एक, एक आत्मा ही था नान्यत किंचन अन्य कुछ नहीं था मिश्रत व्यापार करता हुआ स इच्छत उसने ईक्षण किया लोकाज लोकी की सृष्टि करू सी ऐसा संकल्प करके इमान लोकान सुजत इमान के नकार को हो जाएगा क्या सूत्र तो ली न कौनाशी के लकार हो गया इमान लोकान सुजत सृष्टि की इतने वाक्य न अद्वितीय से परमात्मा ने वो जगत स्रष्ट अद्वितीय परमात्मा ही जगत के सृष्टा है बहुरीचाध्याय पढ़ने वाले कहते हैं आहुरी ईश्वर से जगत कारण ऐतिरियुतिर प्रमाण मेत्य तद वाक्यमत पठती द्वाभ्यां ईश्वर से जगत कारण ईश्वर जगत का कारण है ईश्वर में जगत कारण तो रहेगा उसमें तैत् प्रमाण उपनिषद में श्रुति कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है श्रुति भी प्रमाण है इत अभिप्राय करके तद वाक्यम अर्थतः पठती तैत्श्रुति वाक्य को पढ़ते हैं अर्थ से द्वाभ्या श्लोकाभ्याम दो श्लोक के द्वारा पढ़ते हैं संभुता संभुता देतस्मा खम वायनिजो सी सन्भूता ब्रह्मण तस्त आत्मनोखिला संगुता बहुस्या बहुस्या बहुस्यामह प्रजाएति कामक तपस्त्वा सृजतस जगदी वायु अग्नि जल उर्वी औषधि अन्न देह खे आकाश वायु अग्नि जल उर्वी है पृथ्वी अग्नि औषधि अन्न अन्न है उसके दाना अन्न देह शरीर है औषधि होता है पौधे क्रमादमी समभूता ये क्रम से उत्पन्न हुए ब्रह्मना ब्रह्म से उत्पन्न हुए तस्मा तस्मात्मु अकीरा तस्मा एत आत्मन आकाशूत आकाश संभूत इत्यादि श्रुति है तस्मात्मन तस्माद जो ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ऐसे ब्रह्म का लक्षण किया तस्माद वे ये आत्मा तस्माद आत्मान आकाश सम्भूत वही जगत कारण ब्रह्म उससे ही आकाश आदि की उत्पत्ति हुई यही आत्मा है अखिला संपूर्ण सब की उत्पत्ति होती है ये तस्माद आत्मन जगत कारण आत्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है बहुश्याम अहमे बात प्रजा ये कामत ऐसे पहले कामना की बहुश्याम अहमे बात बहुश्याम में ही बहुत बन जाऊ सो कामत बहुश्याम श्याम, श्याम का श्यात में साम हो जाऊं, जाऊ प्रजा उत्पन्न हो जाऊं, ऐसे कामना की कामना के तप क्या स तपस्तवाइदत यदि किंच तपस्तवा सर्व जगत असृजत संपूर्ण जगत की सृष्टि की इत्याति वाले ने कहा है सत्यं ज्ञानमनंतं तस्माद्वा सत्य ज्ञानमंत ब्रह्मक्रम्य तस्द्वा एतस्मात्म आकाश संभूताषुहागभिन्ना ब्रह्म आकाशादेहपर्यत जगदुत्पन्नम उपरिष्टाद कामत बहुश्याजाएति सो तपो स तपस्तृज यदिद्यो जगतचन जगत सृष्टि जगत राह, राहे ये तैतर उपनिषद में वाक्य आरंभ अरे वा ब्रह्मविदा परम ब्रह्मज्ञानी पर्रह्मको प्राप्तकर्ता है ये ब्रह्म शब्दों से आया और तो ब्रह्म का लक्षण कहने के लिए आगे मंत्र आया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म सत्य है ज्ञान रूप और अनंत है यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है कि उपक्रम आरंभ करके तस्मादस्माद आत्मा आकाश सम्भूत तत्प पुरुक्त पूर्वक्त ब्रह्म ये तस्माद आत्मा आत्मा है उससे आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि के द्वारा वहां से आरंभ करके अन्न, अन्न से पुरुष इसी अंत वाक्य कहा गया गुहा प्रत्येक अभिन्ना बुद्धि आकाशाद देह पर्यत जगत उत्पन्न क्योंकि वही सृष्टि करके त्र तदेव अनुप्राविशत सृष्टि करके वही देह में प्रविष्ट हुआ ऐसे कहा गया है इसलिए प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म से ही आकाशादि देह पर्यंत जगत उत्पन्न हुआ अभिधा ऐसे कथन करके फिर उपरिष्टादी सो कामत तो बहुश्याम प्रजा आगे कहा गया उसने कामना की बहुश्याम बहुत हो जाऊं प्रजा मैं ही उत्पन्न हो जाऊं बहुत रूप से सतपोत्यत परमात्मा ने तप किया ज्ञान रूप तप है सृष्टि के क्रम विचारण करके सतपस्त इधम सर्वृत यदि दम किंच जो कुछ है सबके सृष्टि परमात्मा ने की इत वाक्य ने इस वाक्य के द्वारा तस्वे व्रम्हणो जगत सर्जन इच्छा पूर्वक पर्यालोचन जगत सृष्ट्री राह वही ब्रह्म ही जगत सृष्टि की इच्छा करके इच्छा पूर्वक इच्छा पूर्वक परियालोचन विचार तप ज्ञान रूप तप के द्वारा जगत के सृष्टा परमात्मा है ऐसे तिरी शाखा वाले कहते है बहुस्या ्रम्णस्तारमनोखि बहुशमे प्रजाति कामता तपस्तवाशति द पूर्णा पूर्ण मुदश्यसे पूर्णशादा पूर्ण में ओ शांति शांति शाति